गीता तत्व चिंतन गीता का काल निर्णय चंद्रमा का यह जो वर्णन है वह कृष्ण पक्ष के नवमी दशमी के चंद्रमा का ही हो सकता है यह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता अतएव यदि शुक्ल एकादशी को गीता प्रादुर्भाव की तिथि माने तो उसके चौदह दिन बाद सामान्यतः कृष्ण नवमी तिथि आती है फिर महाभारत में यह भी कहा गया है कि युद्ध के समय में एक पखवाड़ा तेरह दिन का हुआ था ऐसी दशा में शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध का प्रारंभ या गीता का गायन ठीक घट जाता है और युद्ध के चौदहवें दिन चंद्रमा का यह वर्णन भी संगत हो जाता है अब प्रश्न यह है कि गीता का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष महीने में ही क्यों माना गया है इसके भी कुछ तर्क संगत कारण हमें महाभारत में प्राप्त होते हैं पहला तो यह कि भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कार्तिक महीने में दीपावली के आसपास कौरव सभा में गए थे उनके लौटने के बाद युद्ध की तैयारी की गई और लड़ाई शुरू हुई इस घटना से महाभारत युद्ध का प्रारंभ मार्ग शीर्ष में ही होना सिद्ध होता है इसके अतिरिक्त जब भीष्म आहत हुए और सरसैया में पड़ गए तब दक्षिणायन था इसीलिए वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में सर सरसैया पर इतने दिन कष्ट सहते हुए पड़े रहे एक दूसरा विचार भी सामने आता है गीता के दसवें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग हम महीनों में मैं मार्ग शिष्य हूँ प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी विशेषता उन्होंने मार्ग शिष्य में देखी कि उसे इतना महत्व प्रदान कर दिया मार्ग शिष्य में न तो उत्तरायण हुआ होगा और न ऋतुराज बसंत का आगमन ही अतएव उक्त उद्गार का आशय विद्वजन ऐसा करते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार भूमि का भार हरने के लिए हुआ था और वह भार हरण का कार्य महाभारत युद्ध में विशेष रूप से संपादित हुआ और चूँकि उनके अवतार का यह मुख्य प्रयोजन मार्ग महीने में सिद्ध हुआ इसलिए उन्होंने मार्ग को ही अपना रूप बताया क्योंकि तभी तो मानव मात्र में रूढ़ मोह के नाश के लिए गीता मंदाकनी बहाकर वे विशेष रूप से प्रकट हुए थे फिर हम शांति पर्व में पढ़ते हैं कि युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तथा समस्त मृत आत्माओं की शांति के हेतु श्राद्ध कर्म आदि किए गए तत्पश्चात युधिष्ठिर के मन में खेद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उन्हें अन्य पांडवों के साथ ष्म पितामह के पास ले गए तब महाभारत युद्ध को समाप्त हुए दो दिन हुए थे पितामह के पास पहुँचकर श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं पंचाशतम शुरुप्रवीर शेषम दिना नाम तव जीवित ततः सुभयी कर्म फलोदय समय से भीष्मिमुच भी देहम कुरुवीर भीष्म अब आपके जीवन के कुल छप्पन दिन शेष हैं। तदनंतर आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे यह बात श्री कृष्ण पौष शुक्ल तृतीया को भिंस पितामा से कहते हैं ऐसा अनुमान होता है यहाँ पर हमें एक बात और माननी पड़ेगी वह यह कि उस समय पौष महीने का एक अधिक मास हुआ था इस मान्यता का कारण यह है कि पांडवों ने एक महीने तक अशौच पालन किया था यह स्पष्ट नहीं है कि यह अशोच पालन एक महीने की दीर्घ अवधि के लिए क्यों किया गया यदि यह अनुमान लगाएं कि पौष मास अधिक मास होने के कारण मल मास भी था तो यह संभव है कि इन महीने में पांडवों ने अशोच पालन किया हो यदि यह मान लें तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर से भीष पितामह के 56 दिन और जीवित रहने की जो बात कही है उसकी पितामह के देह त्याग की तिथि से संगति बैठ जाती है हम यहाँ पर गणना महीने की को पुण्यमांत मानकर कर रहे हैं महाभारत से ज्ञात होता है कि भिष्म पितामह ने युधिष्ठिर प्रमुख पांडवों को जो उपदेश प्रदान किया वह पाँच दिन तक चलता रहा इसके बाद युधिष्ठिर भाइयों सहित हस्तिनापुर चले जाते हैं और वहाँ पचास दिन निवास करते हैं तदनंतर सूर्य को दक्षिणायन से उत्तरायण में आया देख वे भीष्म पितामह के पास दाह संस्कार आदि की सामग्री लेकर आते हैं महाभारत में लिखा है उषित्वा सर्वरी श्रीमान पंचासनगरोयम कौरवाग्रस् संस्मार पचास रात तक उस उत्तम नगर में निवास करके श्रीमान पुरुष प्रवर युधिष्ठिर को गुरुकुल श्रोमणि जी के बताए हुए समय का स्मरण हो गया युधिष्ठिर को सम्मुख देखकर भीस्म पितामह कहते हैं दृष्टिया प्राप्त सि कौंतेय सहाम्यो युधिष्ठि परिवृत्य भगवान्हस्रांशुर्दिवाकर अष्टाशतम रात्र सयान सरेशग्रेशु यहा वर्ष शतम तथा माभोयम समनुप्राप्तो मासह सौम्यो युधिष्ठिर त्रिभागश शेष पक्षोयम शुक्लो भवितु मर्ति कुति नंदर युधिष्ठिर सौभाग्य की बात है कि तुम मंत्रियों सहित यहाँ आ गए सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट चुके हैं इन तीखे अग्रभाग वाले बाणों की सैया पर सहन करते हुए आज मुझे अंठावन दिन हो गए किंतु ये दिन मेरे लिए सौ वर्षों के समान बीते हैं युधिष्ठिर इस समय चांद्र मास के अनुसार माघ का महीना चल रहा है इस पक्ष को बताने में मात्र तीन मुहूर्त और बाकी है फिर तो शुक्ल पक्ष लग जाएगा हमने पहले कहा है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने भिस्म पितामह से उनके और भी छप्पन दिन जीवित रहने की बात कही है उस दिन तिथि अनुमानतः पौ शुक्ल तृतीया रही होगी उसके बाद का हिसाब लगाए तो पौष के अधिक मास यानी मल मास को मिलाने पर माघ अमावस्या के 56 दिन पूरे होते हैं इस प्रकार भगवान कृष्ण और भिष्म पितामह के कथनों की, की संगति बैठ जाती है केवल एक ही बात असंगत रह जाती है वह यह कि भिष्म पितामह उपरयुक्त श्लोक में कहते हैं मुझे इस सरसैया पर पड़े अंठावन दिन हो गए हिसाब लगाने पर दिखता है कि जब से पितामह सैयासाई हुए तब से उनके देह त्याग तक 66 दिन हो जाते हैं युद्ध की समाप्ति तक 8 दिन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक आदि में 2 दिन तथा बाद में 56 दिन यदि ऐसा मान ले कि युद्ध के शेष 8 दिनों को पितामह ने अपनी गिनती में स्थान नहीं दिया और उन्होंने युद्ध के बाद के अंठावन दिनों को ही अपनी गणना में पकड़ा तो उनका यह कथन भी संगत हो जाता है संभव है युद्ध की समाप्ति तक विष्ण पितामह की ओर अधिक ध्यान न दिया गया हो या उन्होंने स्वयं उस समय तक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न किया हो जो हो उपर्युक्त हिसाब से महाभारत में आए इन श्लोकों की संगति बैठ जाती है